लक्षण क्या था अनुमिति अनुमिति अनुमिति प्रतिबंध ज्ञान विषय तो अनुमिति तत्कर्ण अन्यतर प्रतिबंधक प्रतिबंधक कौन होगा यथार्थ यथार्थ ज्ञान यथार्थ ज्ञान यथार्थ ज्ञान का विषय कौन होता है अनुमिति तत्कर्ण अन्यतर तरह प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान आगे है विषयत्व तो यथार्थ ज्ञान का विषय कौन बनता है उसमें विषयत्व आएगा विषयत्व दोष्ट हो विषय हो, हो गया यथार्थ ज्ञान का विषय हो गया दुष्ट है तो उसमें क्या आएगा विषयत्व वही हो गया दोष विषयत्व और ये जो दुष्ट हेतु में दोष अर्थात विषय में विषयत्व की समंध रहेगा विषय में विषयत्व तो स्वरूप समंज से अर्थात जहाँ हम कोई पदार्थ को स्वरूप समंस रखते हैं इसका अर्थ है कि ये वास्तविक जो अन्य के पदार्थ है इससे वो भिन्न नहीं है हम खाली एक विचार करने के लिए कल्पना करने के लिए लेते हैं अभी जो ये हेतु है उस हेतु में हम एक दोष रख देते हैं तो ये दोष क्या है हेतु का कोई वास्तव स्वरूप है अगर वो होता तो फिर हमेशा होता है जैसे उष्णत्व हो अनुष्णत्व साधकम द्रव्यत्वम ऐसा हम कह दिए अभी द्रव्यत्व का हेतु बना दिए और कहते हैं कि द्रव्यत्व हेतु में एक दोष है अगर द्रव्यत्व हेतु में दोष है अगर उसका वो स्वभाव होगा तो फिर हमेशा रहना चाहिए ये अभी हम कुछ परिस्थिति में विचार करके देखते हैं कि अच्छा ऐसा घटना में इसमें एक दोष आता है इसलिए कहते हैं कि वास्तव में उसका कोई धर्म नहीं है केवल स्वरूप में मतलब इसका द्रव्यत्व से वो दोष कुछ भिन्न पदार्थ नहीं है केवल विचार करने के लिए हम एक अलग पदार्थ वो हम मान लेते हैं। अच्छा ये हुआ अभी दोष कितने प्रकार की दुष्ट हेतु जो दिया था मूल में क्या क्या है सब विचार सत्प्रतिपक्ष असिद्ध बाधिता विचार में तीन विभाग हो गया क्या क्या अनुपसंगारी साधारण का हेतु कहाँ रहेगा तीनों अर्थात रहे विपक्ष तीनों, तीनों में रहेगा अच्छा और असाधारण का हेतु ये कहाँ रहेगा पक्ष मात्र में वो सपक्ष विपक्ष ये कहीं नहीं रहेगा अच्छा आगे अनुपसंगारी ये हेतु कहाँ रहेगा इसको हम अनुपसंहारी क्यों कह दिए कौन सा दृष्टांत नहीं मिलेगा दो ही दृष्टांत नहीं मिलेगा दृष्टांत हम जहाँ देखते हैं उसको क्या कहते हैं जैसे अनवय दृष्टांत जहाँ देखते हैं उसको सपक्ष और वितरित दृष्टांत विपक्ष अनुपसारी में अन्वय दृष्टांत व्यक्ति दृष्टान्त नहीं है इसका अर्थ सपक्ष विपक्ष नहीं है असाधारण में सपक्ष विपक्ष रहेंगे रहेंगे सपक्ष विपक्ष तो है किंतु उसमें हेतु नहीं, नहीं रहेगा और अनुपसंगारी में सपक्ष विपक्ष ही, ही नहीं है यह भिन्न हो गया तीन विचार जो पक्ष लेकर हो रहा है ना जो साधारण हो गया वह हेतु सर्वत्र रह गया ये विचार मुख्य तो होगा हेतु को लेकर के और अनुपसंगारी में हम कहते हैं कि ये हेतु ऐसा हेतु है कि जिसके लिए कोई हमको दृष्टांत नहीं मिलता व्याप्ति ग्रहण करने के लिए क्योंकि दो हेतु को लेकर के पक्ष को लेकर के मुख्य नहीं है हेतु ही दुष्ट है तो हेतु का विभिन्न धर्मों का विचार होता है अच्छा आगे विरुद्ध नहीं तो हेतु पक्ष में तो रहेगा तो तो तो तो तो तो किंतु सपक्ष विपक्ष नहीं होने से और हमको दृष्टांत तो नहीं मिला तो वहाँ सपक्ष विपक्ष क्यों नहीं मिला तो वहाँ कहा गया सर्वस्व पक्षत्वात सब कुछ पक्ष हो गया था इसलिए सपक्ष विपक्ष नहीं मिला अच्छा प्रमे सर्वम अभिधेय कह दिया अभी सर्वम पक्ष्य हो गया सपक्ष कौन है विपक्ष तो ये हो गया अर्थात ये अनुपसंगारी हो गया आपको सब विपक्ष नहीं मिला तो अनुपसंगारी हो गया और दूसरा हो गया असाधारण ना सर्वम कह देंगे तो अनुपसारी हो जाएगा नहीं आप और कुछ कहते हैं घटो अभिधेय प्रमेयत्व ठीक है ये केवल अनु हो जाएगा ओकेवलान्व होगा क्योंकि यहाँ ये अनुपसारी नहीं है अब घटो अभिधेय कहते हैं तो ये बाकी बहुत अभिधेय मिल जाएंगे घट को छोड़ करके तो सपक्ष बहुत मिल गए हैं कि वहां विपक्ष नहीं मिलेगा क्योंकि नया एक मत में पूरा जगत अभिधेय है तो होने से वहाँ विपक्ष नहीं मिलेगा विपक्ष नहीं मिलने से सपक्ष मिला केवल नहीं होगा वो केवल अनु होगा अगर सर्वो को पक्ष बना देंगे तो अनुपसंद हो जाएगा तो नहीं मिलेगा अच्छा आगे विरुद्ध विरुद्ध हेतु का क्या लक्षण है साध्याभाव व्याप्तो हेतु विरुद्ध जब हम कहते हैं साध्य व्याप्तो हेतु सद हेतु साध्य व्याप्तो हेतु सद हेतु ऐसा कहेंगे वहाँ व्याप्ति कैसे कहेंगे ये ये हेतु हाँ, तर अभी कहते हैं साध्या भाव व्याप्त हेतु अभी कैसे कहेंगे व्याप्ति साध्य अब साध्या भाव व्याप्त हेतु कहते हैं ना ये हेतु तुम क्योंकि साध्या भाव है ना व्याप्त हेतु हेतु तत्र साध्या भाव ऐसा कहेंगे अर्थात तो जहाँ हेतु रहेगा वहाँ साध्या भाव रहेगा तो ये हेतु साध्य को प्रमाण करवाएगा नहीं करवाएगा ये इसलिए दुष्ट हुआ ये हो गया विरुद्ध आगे सतप्रतिपक्ष सत प्रतिपक्ष में दूसरा हेतु आकर के कहता है कि ये हेतु पूर्व हेतु दुष्ट है विरुद्ध में क्या है वही हेतु साध्या भाव को प्रमाण करता है किंतु यहाँ वो हेतु साध्या भाव को कहता है बोल करके दूसरा हेतु आकर के बता देता है जैसे हम कहते हैं शब्दों, नित्य श्रावणोत्वात इस प्रकार के अनुमान दे दिया तो शब्दों नित्य श्रावणोत्वाद कह देने से ये अभी जो साध्य आप कहें कि नित्यत्व तो ये वास्तविक शब्दों में नहीं है तो वहां तो शब्द में अनित्यत्व है साध्याभाव है अर्थात तो पक्ष में साध्य नहीं है साध्याभाव है किंतु उसको वही हेतु नहीं बता देता है दूसरा हेतु आकर के बताता है विरुद्ध और सत प्रतिपक्ष में यह अंतर है अर्थात विरुद्ध में दूसरा हेतु नहीं है अगर आप दूसरा अनुमान एक लगा देंगे वो विरुद्ध अभी बन जाएगा सत प्रतिपक्ष बन जाएगा तो ये दोनों में अंतर है अच्छा आगे आश्रय सिद्ध आश्रय सिद्ध में क्या दोष हुआ पक्ष ही, ही, ही नहीं है पक्ष नहीं है अर्थात पक्ष है ऐसा हम कैसे जानेंगे कहेंगे ये दूसरों से भिन्न है ना ये पक्ष है, है। तो ये पक्ष को दूसरों से भिन्न कौन करवाएगा जैसे घट को दूसरों से भिन्न कौन करवाएगा पक्षता अवच्छेद अवच्छेद का ही दूसरों से साज भिन्न करवाता है वहाँ वो अवच्छेद नहीं है अवच्छेद नहीं है अर्थात ये पदार्थ तो नहीं है क्योंकि अवच्छेद है अर्थात ऐसा एक पदार्थ है अगर वो अवच्छेद नहीं है अर्थात इसका ये पदार्थ नहीं है और के मत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं कि जो सब है जैसे वेदांती लोग कहते हैं ब्रह्म में कोई अवच्छेद नहीं है न्याय के लोग ऐसा नहीं मानेंगे वहां तो आत्मा में भी अवच्छेद का अवच्छेदक अर्थात दैसी का नहीं है किन्तु तो अनन्या भाव रहेगा आकाश से आत्मा भिन्न है परमाणु से भिन्न है इसलिए पक्ष अवच्छेद नहीं रहने से वहाँ कहा जाएगा कि पक्ष ही नहीं है तो वहा क्या पंक्ति कहा था पदकृत्य में पक्षता अवच्छेद अभावत पक्षकत्वम ये उसका अर्थात आश्रय सिद्ध का लक्षण दिया था पक्षता अवच्छेद कभावत पक्षकत्व दोष हुआ अर्थात ऐसा पक्ष है जिसमें पक्षता अवच्छेद कहीं नहीं है ये हुआ ये जो पदकृत्य का पंक्ति है इसको भी कभी अगर मतलब बुद्धि में सामर्थ्य रहेगा तो इसको भी रट सकते हैं हमेशा अर्थात बुद्धि को कुछ ना कुछ रटन में लगाना है बहुत तो अगर कभी एकदम स्ट्रेस हो जाएगा तो छोड़ देना है थोड़ा नहीं तो एकदम लगा करके रखना है अच्छा आगे दूसरा हो गया स्वरूप सिद्ध कहते हैं स्वरूपासिद्धो यथा शब्दो गुणस चक्षु चक्षुसत्वात रूपव पाठ संशोधन पहले कर लीजिए शब्दो गुणस चक्षु सत्वात शब्दो गुणस अनित्य काट करके गुण अत्र शब्दे नास्ति अन्य काटकर्क गुणलिखना चक्षुष्वाद अक्षुष्व शब्द नब्दे श्रावण्वाद स्वरूप स्वूपि स्वरूप तद अस्ति इति स्वरूप स्वरूपासिध कौन है हेतु तो उसमें क्या दोष रहेगा स्वरूपा सिद्धि स्वरूपासिद्धम स्वरूप सिद्धि स्वरूप से असिद्धि स्वरूप से असिद्धि अर्थात वो विद्यमान तो है नहीं उसका स्वरूप ही नहीं है तो कहाँ रहना चाहिए हेतु कहता पक्ष में रहना चाहिए तो अभी पक्ष में स्वयं हेतु ही नहीं है यथा शब्दो गुण चाक्षु सत्वात रूपवत पक्ष क्या हो गया शब्द और साध्य गुण हेतु चाव दृष्टान रूपम अभी पहले देखिए दृष्टांत में हेतु रहेगा जी। रहेगा और दृष्टांत में साध्य रहेगा क्यों दृष्टांत में साध्य रहेगा है, तो इसमें उसमें क्या रहेगा गुणत्व रहेगा तो, रहे तो, रहे तो दृष्टांत में अभी साध्य रहा व्याप्ति कैसे कहेंगे तो। कहा दिखाएंगे दृष्टान्त तो किसलिए देते हैं उसी व्याप्ति दिखाने के लिए ना तो रूप में दृष्टांत हो गया अभी पक्ष में जाएंगे पक्ष क्या है शब्द उसमें देखेंगे पहले हेतु रहना चाहिए अभी शब्द में चाक्षुसत्व रहेगा क्यों नहीं रहेगा शब्द चाक्षुषा नहीं है तो चाक्षुष में विग्रह कैसे कहेंगे इति चक्षुषा गृह शब्द चाक्षुष नहीं होने से उसमें चाक्षुसत्व तो नहीं रहा आगे कहते हैं, इसलिए अत्र चाक्षुसत्व शब्दे नास्ति, शब्द से शब्द श्रवण इंद्रिय ग्रहण होगा शेषे और अण तो होगा प्राग तो सामान्य शेषे तो अर्थ कहेगा अर्थ कहने वाला प्रकृति प्रत्यय कहने वाले अलग सूत्र है प्राग आण आण तो अण से अण होगा पक्षे हेत्वाभाव स्वरूपासिद्धि तो मूल में कहता स्वरूपासिद्ध अभी ये कहते हैं पक्षीय हेतु है भाव स्वरूप सिद्धि ये स्वरूप दोष है दुष्ट हेतु है दुष्ट है दोष है, है दोष है और दुष्ट हेतु है को क्या कहेंगे स्वरूपा सु। सिद्ध स्वरूप सिद्धि अस्थि स्वरूपा सिद्ध अर्षादि भी अच्छा स्वरूपासिद्धि तो इसलिए मूल में दुष्ट हेतु स्वरूपासिद्ध टीकाकार कह रहे हैं कि स्वरूपासिद्धि पक्षीय हेतु तो भाव पक्ष में हेतु तो नहीं रहना सद सद सदहेतुभाव तो अति अतिव्याप्ति वारणाए पक्षीय अगर पक्षी नहीं कहेंगे कितना लक्षण हो जाएगा स्वरूपासिधि का लक्षण क्या हो जाएगा हेतु हेतु भाव नहीं है हेतु अभाव हेतु आगे अभाव है ना? साध्या में आ हो जाएगा उनके हेतु अभाव में आ हो जाएगा हेतु अभाव हेतु का अभाव अभी एक नंबर टिप्पणी देखिये जल ह्रदाध्यात्म के विपक्षी धूमात्मक सदहेतु अभाव आदाय धूम सद हेतु हे है बनी के लिए और जल ह्रदात्मक विपक्ष में धूम का अभाव रहेगा तो आपका लक्षण है हेतु का अभाव होने से वो स्वरूपा सिद्धि दोष आ जाएगा अभी हेतु का अभाव जल में धूम का है तो होने से धूम से पर्वत पक्ष का स्थल है स्वरूपा धूम को हम जो पर्वत में पर्वत रूप पक्ष में जब अन्य साध्य करने के लिए चलते हैं हम कहते हैं कि धूम स्वरूपासिद्ध है क्यूँ उसका अभाव है तो अगर पक्षीय बोल करके नहीं कहेंगे तो कोई भी अधिकरण में हेतु तो अभाव होने से स्वरूप सिद्ध माना जाएगा इसलिए कहते हैं पक्षीय यह कहना पड़ेगा पक्षीय हेतु तो अभाव हेतु तो अभाव एक नंबर टिप्पणी दिया है ना पदकृत्य में टिप्पणी हाँ, लेकिन ये में एक नंबर लिखा है? एक नंबर कहाँ लिखा है पदकृति में लिखा है ना, में लिखा है अच्छा आगे मोल में देखिए घटाधि वारणा हेतु हेतु नहीं कहेंगे लक्षण कितना हो जाएगा पक्षी अभाव पक्षीय अभाव तो पक्षीय अभाव होने से हेतु स्वरूपा सिद्ध हो जाएगा तो पर्वत रूपों का पक्ष में घट का अभाव हो सकता है तो आप कहते हैं कि पक्षीय अभाव पक्षीय घटा अभाव। तो घटा अभाव होने से धुमो हेतु स्वरूपा सिद्ध हो जाएगा इसलिए कहते हैं पक्षीय हेतु अभाव हेतु का अभाव कहना पड़ेगा अच्छा टीका में टिप्पणी नीचे देखिए अंतिम में वही पूर्व पृष्ठा से चल रहा है हेतु पद अनुपादा दिया है ना नीचे हेतु पद अनुपादा ने पक्षी घटाभाव आदा धूम से घटा घटाभाव को ले करके क्योंकि आप खाली कह दिए पक्षी अभाव तो पक्षी में घटा भाव हो सकता है तो धूम में स्वरूप ये दोष आ जाएगा तद बार हेतु हेतु कहना पड़ेगा हेतु अभाव और अभाव पद अनुपाद ने अभाव नहीं कहेंगे तो लक्षण कितना हो जाएगा पक्षीय हेतु स्वरूपा सिद्धि ये तो असंभव दोष हो जाएगा इसके लिए आगे कहते हैं अभाव पद अनुपादन है असंभव नहीं होता तो सद हेतु में ये लक्षण चला जाएगा पक्षीय हेतु रहने से आप हेतु को स्वरूपा कह देंगे कहते हैं अभाव पद अनुपाद ने भी धूमस्य स्वरूपा सिद्धि बोधिया स्वरूपा सिद्धि का विचार चल रहा है ना अगर आप अभाव पद नहीं देंगे तो ये धूम भी स्वरूपा सिद्ध हो जाएगा और ये गलत है क्योंकि सत का यहाँ विचार नहीं है स्वरूपा सिद्धिर बोधिया सिद्धिर तो ब के ऊपर रेपे है खाली यहाँ पर सत अच्छा पत्ती भी काटने से होगा जितना जैसे देखिए स्वरूपा सिद्धि ये कहने से चलेगा ना ना स्वरूपा आपत्ति बोध्या ये आपत्ति कहना पड़ेगा स्वरूपा अच्छा। आपत्ति वो तो रखना पड़ेगा अच्छा आगे पदकृत्य में स्वयं स्वरूपा शुद्धा सिद्ध भागा सिद्ध विशेषण सिद्ध विशेष्याद्ध भेदेन चतुर्विध स्वयं स्वरूपासिद्ध ये स्वरूप सिद्ध चार प्रकार के हो गया शुद्ध असिद्ध शुद्ध असिद्ध अर्थात बिल्कुल नहीं रहना भागा सिद्ध अर्थात एक भाग में रहेगा और एक भाग में नहीं रहेगा भागे असिद्ध और दूसरा हो गया विशेषण असिद्ध और विशेष्य असिद्ध भागा सिद्ध में कहते हैं कि पक्ष्य का भाग में हेतु रहेगा और विशेषण असिद्ध विशेष्य असिद्ध कहते हैं कि हेतु ही एक विशिष्ट है और हेतु का एक भाग विशेषण भाग नहीं रहेगा और हेतु का विशेष्य भाग नहीं रहेगा ये हेतु का दो भाग करके हेतु का एक भाग रहेगा हेतु का एक भाग नहीं रहेगा ये हुआ और भागा सिद्धि में हेतु ही पक्ष का एक भाग में रहेगा एक भाग में नहीं रहेगा भागा सिद्धि में पक्ष का एक भाग में हेतु और विशेषण और विशेष्य सिद्धि में ये हेतु में ही दो भाग है उसी का एक भाग पक्ष में रहता है एक भाग नहीं रहता है आगे उदाहरण देते हैं तत्र आद्यस्तु मूल एवं प्रदर्शित आद्य कौन हो गया शुद्धा सिद्ध शुद्ध अर्थात बिल्कुल हेतु पक्ष में नहीं रहना मूले मूल में उदाहरण दिया था शब्द गुण चाक्षुसत्वात्थ रूपवत ऐसा कहा था वह जो चाक्षुसत्व हेतु हुआ वो शब्द में बिल्कुल नहीं रहेगा इसलिए कहते हैं कि शुद्ध सिद्ध आदव नहीं रहना और द्वितीय द्वितीय विकल्प क्या हो गया भागा सिद्ध तो भागा सिद्ध के लिए कहते हैं अर्थात तो पक्ष जो है वो नाना भाग विशिष्ट है उसका एक भाग में ये हेतु रहेगा उद्भुत रूपादि चतुष्टयम उद्भुत रूपादि चतुष्टयम चतुष्ट करने से रूप के आगे और क्या क्या लेंगे चार इचा उद्भूत अर्थात इंद्रिय ग्राह्य होना उद्भूत रूपाधि चतुष्टयम् ये गुण रूपत्वात इसमें पक्ष क्या हो गया चतुष्ट साध्यू गुणत्व और हेतु रूपत्व अभी रूपत्व जो हेतु है आपका पक्ष में चतुष्टय चार है रूप रस गंध स्पर्श इसमें रूपत्व तो कहाँ रहेगा केवल रूपों में रहेगा अर्थात पक्ष का एक देश में ही हेतु रहा अन्य देश में हेतु नहीं रहा तो हम कहेंगे जो पर्वतों में धूम दिखता है क्या पूरा पर्वत को फैला रहता है इस प्रकार की नहीं है कहते हैं कि वहां वो पर्वतों का अलग अलग विभाग ऐसा नहीं करते हैं पर्वत मूल पर्वत मध्य पर्वत शिखर इस प्रकार की वहां विभाग नहीं लाते हैं ने से हम पर्वत कह देते हैं किंतु यहाँ जो चतुष्ट कहते हैं अर्थात यहाँ बुद्धि में चार विभाग लाते हैं इसलिए कहते हैं कि एक भाग में नहीं रहा न नहीं रहना ये दोष है नहीं रहना आगे उसको स्पष्ट कर देते है रूपत्वादी रूपत्वाद इतना रूपत्व हेतु हो। देश अवृत्तित्वेन। दोष ये पक्ष का एक देश में नहीं रहना अवृत्तित्वेन। तस्य भागे तस्य भागे, तस्था तो देश है पक्ष भागे। सिद्धत्व पक्ष का एक भाग में नहीं रहना यही दोष हो गया स्वरूपा हेतु का स्वरूप पक्ष का एक भाग में विद्यमान नहीं रहा यह स्वरूपा किस किस भाग में नहीं रहा <णिणगा> रसगंधा तीनों में नहीं अच्छा आगे तृतीय तृतीय क्या है विशेषणा तृतीय में क्या सूत्र लोग तीय प्रत्यय होता है द्वेशतीय आगे त्रे संप्रसारण हम सी को संप्रसारण हो गया री हो गया तृतीय तो पूर्ण नौ, में तीय वायु अच्छा ये तृतीय क्या हो गया यहाँ विशेषण इसेश्ण। सिद्ध अर्थात तो हेतु में एक विशेषण है वो विशेषण पक्ष में नहीं रहा दृष्टांत देते है वायु प्रत्यक्ष है रूपवत्व सती स्पर्शवत्वात्थ अभी वायु हो प्रत्यक्ष इसमें पक्ष क्या हो गया वायु हो और साध्य प्रत्यक्ष है तुम रूपत्व तो बिल्कुल है नहीं वहाँ रूपत्व स्पर्शत्व रूपत्व है ही नहीं ये तो दो अलग अलग है तो फिर सती तो क्यों कहा एक ही है जब सती दिया गया मतलब एक ही है अर्थात तभी तो विशिष्ट होगा ना विशेषण विशेष कहेंगे जहां सती मिलेगा अर्थात ये विशेषण कहते हैं सत्यनतम विशेषण रूप वत्वे सती स्पर्शवत्वा ये हो गया हेतु अच्छा यहां ये एक दृष्टांत दिया नहीं हम एक दृष्टान्त खोज सकते हैं जी छाया उसमें तो स्पर्श रहता है छू करके बता देंगे छाया थोड़ी ठंडा लगता है, है। सूर्य गर्म होता है और नहीं होने से हम कह देते हैं ये थोड़ी ठंडा होता है तो दुख निवृत्ति को आप सुखो कह देंगे ये नहीं है ना सुबह वायु आप एक दृष्टान्त तो खोजिए कहेंगे की वायु प्रत्यक्ष है रूपवत्व सती स्पर्शवत्वात बत ऐसा, ऐसा कुछ कहेंगे दृष्टांत में क्या होना चाहिए हेतु होना चाहिए साधु होना चाहिए ये रूपवत्व सती स्पर्शवत्वम अर्थात रूपवत्वम भी मिलेगा और स्पर्शवत्व भी मिलेगा अर्थात रूपवान और स्पर्शवान होना चाहिए और प्रत्यक्ष होना चाहिए ऐसा कोई पदार्थ है जगत में तो इतना दूर छाया तक तो ये घटे भी तो रूपवत्व से स्पर्श होता ना रूपवान होना चाहिए स्पर्शवान होना चाहिए प्रत्यक्ष तो हो दृष्टांत तो खोज सकने से अनुमान स्पष्ट होता है ये पता चलेगा तो हमको साध्य हेतु स्पष्ट दिखते हैं ये पता चलेगा अच्छा अभी ये जो हेतु हो गया ये हेतु में विशेषण अंश क्या है रूपवत्व रूपवत्म शब्द का अर्थ क्या है रूपान रूप रूप, रूप, रूप है। है। रूपा है। क्योंकि मतुप के आगे अगर आप तो करेंगे वो मतुप का प्रकृति को ही कहेगा रूपवत्म रूपवान में रूपवत्म रहेगा रूपवान में क्या रहेगा रूपर रहेगा रूप रहे अर्थात रूपर रहेगा और स्पर्शवत्वम का अर्थ स्पर्श अर्थात रूप और स्पर्श ये दोनों रहेंगे रहे पक्ष में देखिये अभी पक्ष हो गया तो वायु वायु में स्पर्शर रहेगा विशेष अंश रहेगा और विशेषण अंश रूप नहीं रहा तो ये विशेषण अंश नहीं, तो विशे नहीं रहा तो पक्ष में हेतु का विशेषण अंश नहीं रहा तो विशेषण अंश नहीं रहने से विशिष्ट विशेषण अगर नहीं रहेगा तो विशिष्ट भी नहीं रहेगा आपका हेतु यहाँ विशिष्ट हेतु है तो अभी विशिष्ट का अभाव हो गया पक्ष में तो ये हम कहेंगे पक्ष में हेतु नहीं रहा क्योंकि हमारा हेतु है कि विशिष्ट है तो ये विशिष्ट का अभाव हुआ किसका अभाव के चलते विशिष्ट का अभाव हो गया विशेषण के इसको कहते हैं विशेषणा भाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव विशेषण अभाव से प्रयुक्त हो गया विशिष्टा भाव रूपवत्व सती स्पर्शवत्वा द्वितीयत्र रूपवत्व विशेषण विशेषण है वायु अवृत्ते है वायु में ये विद्यमान नहीं है तद विशिष्ट स्पर्शवत्वी अवृत्तित्व न अभी रूपवत्व रूप का विशेषण वायु में नहीं रहने से तद विशिष्ट तद पद से तद विशिष्ट स्पर्शवत्वी रूपवत्व क्यूँकी रूपवत्व विशिष्ट हो गया रूपवत्व कौन विशिष्ट हो गया स्पर्शवत्व तो विशेषण के द्वारा विशेष्य विशिष्ट हो जाता है तो रूपवत्विशेषण वायु अवृत्ते रूपवत्विव्या अवृत्ति होने से तस्वीर स्वरूपिधित्व निर्वहती तथा विशिष्ट विशिष्ट स्वरूप सिद्धित्व क्यों कहते हैं विशेषण अंश नहीं रहा विशेषणा विशेषणाभावे विशिष्ट श्या विशेषण अगर नहीं रहेगा तो विशिष्ट भी नहीं रहेगा विशिष्ट ये जो ऊपर में दे दिया ना तद विशिष्ट तद विशिष्ट अर्थात तेन विशिष्ट तेन विशिष्ट कौन हो गया स्पर्शवत्व तो यहाँ कहेंगे स्पर्शवत्व विशिष्ट क्या क्यों हो गया कहेंगे विशेषण से युक्त होकर के विशेष्य विशिष्ट बन जाता है इसलिए कहा जाता है कि ये विशेषण से विशेष्य विशिष्ट बन जाता है इस प्रकार के शब्द वहाँ व्यवहार किया जाता है तो यहाँ तद तो विशिष्ट अर्थात तेन विशिष्ट तेन विशिष्ट कौन हो गया जो विशेष्य अर्थात तो विशेषण के चलते विशेष्य विशिष्ट बन जाता है, है तस्य पद उससे केवल स्पर्श लेंगे तत्व स्वरूपासिद्धि न स्पर्शवत्व केवलेंगे तो स्वरूपासिद्ध नहीं होगा वो तो विद्यमान है विशेषण से विशिष्ट विशिष्ट ही, ही स्वरूपा होता है तस्य कहने से केवल अगर हम स्पर्श से ले लेंगे अब स्पर्शवत्व कहते हैं ना, ना दिश्च, रूपवत्वि स्पर्शवत्व ये विशिष्ट नहीं है रूपवत्व के द्वारा स्पर्शवत्व विशिष्ट बन जाता है केवल स्पर्शवत्व को विशिष्ट नहीं कहेंगे जैसे कहेंगे कि अभी दंड के द्वारा पुरुष दंडी बन जाता है आप केवल पुरुष को दंडी कह देंगे नहीं कह पाएंगे तो बाकी इस प्रकार प्रयोग करेंगे दंडे न पुरुष दंडी भवति इस प्रकार की यहाँ कहते हैं कि रूप वत्वे नशिष्ट हो जाता है रूपवत्वे विशिष्ट हो जाता है कौन कहते हैं स्पर्शवत्व जैसे कहा गया कि दंडेन पुरुष दंडीर भवती इस प्रकार की विशिष्ट हो जाता है कौन विशिष्ट हो जाता है इसलिए वहाँ कि तद विशिष्ट था तेन विशिष्ट हो जाता है विशिष्टों के साथ सीधा कर्मधारा स्पर्शवत्व इस प्रकार की नहीं है अर्थात पहले अविशिष्ट था अभी विशिष्ट भवती इस प्रकार की वहाँ अर्थ तो उस प्रकार की लगे चिवी दिखता नहीं उस प्रकार के अर्थ नहीं अच्छा आगे विशिष्ट से क्यूँकी यहाँ विचार चला है की कि स्वरूपा सिद्धि किसका हो रहा है विशिष्ट हेतु का ही स्वरूपा सिद्धि हो रहा है विशिष्ट कौन है अर्थात विशेषण से, से युक्त होने पर विशेष्य विशिष्ट बनता है विशेषण से युक्त होने से ये पहले लाना पड़ेगा इसलिए केवल विशेष को विशिष्ट शब्द से नहीं ले पाएंगे युक्त होने से विशेष्य विशिष्ट बन जाएगा इसलिए ये सती सप्तमी लाना पड़ेगा अच्छा ये हो गया विशेषणा भाव प्रयुक्त तो विशिष्टा भाव तो अभी हेतु एक विशिष्ट है विशेषणा नहीं रहने से विशिष्ट नहीं रहा आगे तूर्यो तूर्य अर्थात चतुर्थ चतुर्थ कौन है यहाँ असिद्धि में विशेष सिद्धि तूर्य बनाने के लिए क्या बात लगता है चातु, प्रत्यय हो गया रूप क्या बनता है तुरिया और क्या उसमें नहीं क्या यह तो आया छ होने से यह हो गया चतुर था आदि आप छ कर दिए और तूर्य बन गया का छोप हो गया तो चतुरश् तो आद्यक्षर आद्यक्षर लोपस्थम अक्षर बात तुरियो यथा तुर्य हो गया विशेष विशेष्य सिद्धि अत्रेव विशेषण विशेष्य वैपरीत हेतु अत्रेव अर्थात जो अनुमान दिया था वही अनुमान में विशेषण और विशेष्य को आप वैपरीत्य विपरीत कर देंगे हेतु हेतु में विशेषण विशेष्य विपरीत कर देंगे अभी विशेषण कौन बन जाएगा जो हेतु था अत्रेव उसी अनुमान में हेतु में विशेषण भीशे विशेष्य को विपरीत कर देंगे स्पर्श तत्व सती रूपवत्व में कह देंगे तो अभी पक्ष वायु में अभी विशेषण अंश नहीं रहेगा ना विशेष्य अंश नहीं रहेगा विशेष अंश नहीं रहेगा क्योंकि आप रूपवत्व को विशेष्य बना दिए तो विशेष्य अंश नहीं रहेगा इसलिए कहते हैं अत्र विशेषण विशेष वैपरीत्येन हेतु उसी अनुमान में विशेषण विशेष्य को विपरीत करके वो हेतु होगा तस्व स्वरूपासिदित्व उसका के सिद्धत्म हेतु का स्वरूप कैसे हो जाएगा विशेष्य विशेष्याव प्रयुक्त तो विशिष्टा भाव अभी विशेष्य अंश हो गया रूपवत्व वो नहीं रहेगा शब्द में वायु में नहीं रहने से विशिष्टाभाव प्रयुक्त विशेष्याव प्रयुक्त विशिष्टा भाव क्या जी समुद्र पहले हेतु था सती रूपये अभी विशेषण विशेष्य को विपरीत कर दिए कर दीजिए क्या हो जाएगा हेतु विशेषण हो जाएगा स्पर्शवत्व हेतु क्या हो जाएगा सती रूप हो जाएगा तभी स्पर्शवत्व सती रूपवत्व इसमें हमारा विशेष्य क्या है रूपवत्वम ये पक्षे में रहेगा पक्ष क्या है वायु ये रूपवत्वम ये पक्षे में रहेगा नहीं रहेगा तभी जो हमारा हेतु है कि स्पर्शवत्व सती रूपवत्वम इसका विशेष्य अंश ही पक्षे में नहीं रहता विशेष हो गया रूपवत्व ये पक्ष में नहीं रहेगा तो विशेष्य अंश पक्ष में नहीं रहा तो विशेष अंश नहीं रहने से विशिष्ट रहेगा नहीं, रहे नहीं।, नहीं रहेगा तो हमारा हेतु तो है कि विशिष्ट है और हेतु तो तो नहीं रहा पक्ष में हम कह दिए कि पक्ष में हेतु तो नहीं रहा यह स्वरूपा सिद्धिद्वस हो गया किंतु पक्ष में हेतु क्यों नहीं रहा विशेषण अंश नहीं रहने से न विशेष अंश नहीं रहने से विशेष अंश नहीं रहने से इसी को कहते हैं तस् स्वरूप सिद्धत्व तथा हेतु हो तसे के पहले हेतु दिया है तो तस्य हेतु हो स्वरूप सिद्धत्व क्यों विशेष्याव प्रयुक्त विशिष्टा भाव हेतु एक विशिष्ट है उसका अभाव हुआ क्यों हो गया कहते हैं विशेष्य का अभाव होने से विशेष्याव प्रयुक्त विशेष्य हो गया रूपवत उसका अभाव हो गया अच्छा ये हो गया स्वरूप सिद्धि का ये चार प्रकार के चार प्रकार प्रथम प्रकार की हो गया शुद्धा सिद्ध दूसरा हो गया भागा सिद्ध तृतीय विशेषणा सिद्ध चतुर्थ विशेष सिद्ध सिद्ध में क्या कहना चाहते हो हेतु पक्ष में बिल्कुल नहीं, नहीं रहेगा और भागा सिद्ध में, देश में किसका एकदश में पक्ष का एक देश में हेतु नहीं रहेगा एक देश में रहेगा एक देश में नहीं रहेगा ये जो नहीं रहना क्योंकि हम कहते हैं पक्षीय हेतु अभाव हेतु का अभाव होना चाहिए एक पक्ष एक अंश में जो पक्ष का नहीं रहना ये दोष हो गया भागा सिद्ध अर्थात भागे असिद्ध पक्ष से एकदेश हेतु और भागा सिद्ध हुआ दूसरा विशेषणा सिद्ध ये विशेषण किसका है पक्ष का साध्य का हेतु का हेतु का विशेषण है। हेतु का विशेषण कहा नहीं रहता है पक्ष में तो विशेषण नहीं रहने से विशिष्ट भी नहीं, नहीं, नहीं रहा हेतु एक विशिष्ट है विशिष्ट हेतु का अभाव हो गया क्यों विशेषण का अभाव होने से ऐसे विशेष का अभाव से भी विशिष्ट का अभाव हुआ अच्छा ये स्वरूप सिद्ध हेतु का विचार हुआ आगे तृतीय प्रकार की असिद्धि क्या था व्याप्यत्वि व्याप्यत्व किसमें रहेगा? और किस में। और व्याप्ति किसमें रहेगी व्याप्य में इसलिए व्याप्यत्व तो व्याप्ति ही है अर्थात व्याप्यत्व तो असिद्धि कहते हैं अर्थात तो व्याप्ति असिद्धि अर्थात ये हेतु में व्याप्ति नहीं है इस प्रकार <laughs> हेतु में व्याप्ति नहीं है अर्थात ये हेतु साध्य का व्यभिचार करता है निश्चय होगा तो हेतु साध्य का व्यभिचार करता है ये बताने के लिए और एक हम बीच में लाते हैं वो आके बता देता है कि ये हेतु साध्य का व्यभिचार करता है वो जो बीच में आते हैं उसको कहते हैं उपाधि ये उपाधि जो वेदांत का जो रक्त पुष्प जो जपा कुम वो उपाधि ये नहीं है ये अलग है इनका उपाधि अर्थात ये बताएगा कि ये हेतु में व्याप्ति नहीं है साध्य का विचार करता है अच्छा सोपाधिको सोपाधि साध्यव्यापकत्वे सति साधना व्यापक सी साधना व्यापक उपाधि साध्य सध्यव्यापक साधन वन निष्ठा त्यंता भाव प्रतियोगित्व साधना व्यापकत्वक प्रतियो <coughs> ठीक है आज यहाँ सोपाधिक हेतु व्याप्यत्व सिद्ध व्याप्य व्याप्ति वो हेतु को हम व्याप्यत्व सिद्ध कह देंगे जो हेतु में उपाधि रहेगा सोपाधिक सम कैसे कहेंगे उपाधिना सह जैसे उपाधि का उपाधिना उपाधि पुंगलिंग ये जब की, की, की, की।, की, की अंता पुंगसी की अगर अंतिम मतलब की प्रत्यय हुआ है उपसर्गे हो की ही की प्रत्यय हो जाएगा तो की अंता पुंशी की अंत हो जाए पुंगलिंग ये संधि ये उपाधि ये सब पुंगलिंग होंगे अच्छा ये उपाधि क्या है कहते हैं साध्य व्यापकत्व सती साधन अव्यापक उपाधि साध्य का उपाधि जो होगा वो साध्य का व्यापक होगा तो व्यापक कौन होगा उपाधि और व्याप्य साध्य कैसे कहेंगे व्याप्ति व्यापक कौन हुआ उपाधि उपाधि व्याप्य कौन हुआ कैसा तो कहेंगे यत्र यत्र यत्र साध्य तत्र उपाधि ये उपाधि व्यापक है ना हाँ। उपाधि व्यापक है साध्य व्याप्य है तो हमारा बुद्धि में है कि हेतु और साध्य है ना साध्य तो आगे तत्र में आना चाहिए ऐसा नहीं अभी साध्य को हम व्याप्य बना रहे उपाधि को व्यापक कह रहे हैं इसलिए यत्र साध्य तत्र उपाधि इस प्रकार कहेंगे साध्य व्याप्य होता है उपाधि व्यापक होता है तो साध्य का व्यापक हो जाएगा अर्थात हमको एक व्याप्ति क्या मिलेगा ये साध्य उपाधि ये एक मिलेगा दूसरा कहते हैं कि उपाधि जो बनेगा वो साधन का अव्यापक होगा साधन का व्यापक नहीं होगा साधन का व्यापक होता उपाधि तब कैसा कहते साधन तत्र उपाधि उपाधि ऐसा कहते यत्र साधनम तत्र उपाधि ऐसा कहते कि व्यापक नहीं है नहीं। तो कैसा कहेंगे यत्र साधनम साधनम तत्ना भाव, साधना भाव। नहीं, हम कहते हैं कि अगर व्यापक होता उपाधि तब कहते हैं यत्र साधनम तत्र उपाधि अगर व्यापक होता तो हम इतना ही कहते हैं उपाधि व्यापक नहीं है ये व्याप्य है ऐसा कहा क्या नहीं, नहीं, नहीं है खाली कहते हैं ये व्यापक नहीं है अगर व्यापक हो जाता था यत्र साधनम तत्र उपाधि होता अभी यत्र साधनम तत्र उपाधि ऐसा नहीं कह पाएंगे क्योंकि व्यापक नहीं है नहीं। तो फिर क्या कहेंगे यत्र साधनम तत्र उपाधि कहीं भी नहीं रहेगा जहां साधन रहेगा उपाधि कहीं भी नहीं रहेगा ना कहीं रह सकता है कहीं नहीं रहेगा तो भी व्यापक नहीं होगा चलेगा अर्थात व्यापक होने के लिए जहां साधन होगा वहां उपाधि होगा तो व्यापक होगा अभी कहते हैं व्यापक नहीं है व्यापक नहीं है अर्थात जहां साधन रहेगा कहीं भी उपाधि नहीं रहेगा ऐसा आवश्यक है क्या कहीं भी नहीं। कहीं एक जागह में भी नहीं रहे अगर साधन है दस जगह में साधन है और उपाधि भी है एकादश स्थान पर साधन है और उपाधि नहीं है अभी यत्र साधनम तत्र उपाधि कह देंगे क्या नहीं, नहीं कह पाएंगे तो उपाधि व्यापक नहीं होगा और व्यापक होगा यही स्थिति है यत्र यत्र साधनम तत्र तत्र उपाधि नास्ती इस प्रकार की नहीं है यत्र साधनम एक बार कहेंगे तत्र उपाधि नास्ती कहीं एक जगह में हो, अगर हो गया तो, तो भी काम हो गया सर्वत्र रहेगा तो वो तो व्यापक बनेगा इसलिए यहाँ साधनों का अव्यापक कहते हैं नहीं तो यहाँ भी व्यापक लाकर करके भी कह सकते थे उपाधि का व्यापक साधन होगा इस प्रकार कह सकते थे नहीं कहते हैं कहते कि साधनों का अव्यापक अव्यापक अर्थात बुद्धि में लाना है कि व्यापक नहीं है व्यापक होता था यत्र यत्र तत्र तत्र हो जाता ये व्यापक नहीं है अर्थात कहीं एक दो जगह में अगर नहीं हुआ तो अव्यापक हो जाएगा साधन जो उपाधि को छोड़ कर हाँ छोड़ करके रह सकता तभी अर्थात साधन रहा उपाधि नहीं रहा उपाधि को छोड़ करके साधन रह गया तो इस प्रकार के जहाँ होगा ये हेतु को कहेंगे ये दुष्ट हेतु तो उपाधि है साधन होना ज़रूरी ना, ना हम कहते हैं कि जहाँ साधन है वहाँ उपाधि कहीं एक जगह में नहीं रहा किंतु जहाँ उपाधि होगा वहाँ साधन सर्वदा रहेगा ये भी नहीं कहा जाता है विपरीत दृष्टि से नहीं कह रहे हैं जैसे कहेंगे कि जहां धूमो है वहां बन्नी होना पड़ेगा ऐसा कहेंगे तो जहां बन्नी होगा वहां धूमो होना पड़ेगा ऐसा कहेंगे क्या नहीं।, नहीं कहेंगे ठीक यहां भी इसी प्रकार जहां साधन है वहां उपाधि होगा उपाधि एक जगह में कहीं नहीं होगा इसका अर्थ जहां उपाधि होगा वहां साधन को होना पड़ेगा ऐसा कोई आवश्यक नहीं है हम इस दिशा से व्याप्ति दिखाते हैं विपरीत दिशा में नहीं दिखा रहे हैं उसका तो बात ही नहीं है साधनों का उपाधि के स्वाद व्याप्ति का कोई बात ही नहीं है और व्यापक को कह देते हैं ठीक है अजय तो बंदे पुनः पुनः